महाभारत द्रोण पर्व पंचष्ठीतमोध्याय राजा शशबिंदु का चरित्र नारदुआच शिंदुम च राजान अमृतम संजय शुश्रुमा एजय स विविध यज्ञ श्रीमान सत्य पराक्रम नारद जी कहते हैं संजय मेरे सुनने में आया है कि राजा शशबिंदु की भी मृत्यु हो गई थी उन सत्य दरेश ने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था तस्य भार्य सहस्रम सतमासी महात्म एक, एक भार्म महामना शशबिंदु के एक लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से एक एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ते राज्य वेद पार वे सभी राजकुमार अत्यंत पराक्रमी और वेदों के पारंगत विद्वान थे वे राजा होने पर दस लाख यज्ञ करने का संकल्प ले प्रधान प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे हिरण्य कवचा सर्वे सर्वे हम, सर्वे स्वमे धैर्य जाना हम, कुमारा शशुबिंद शश के उन सभी पुत्रों ने सोने के कवच धारण कर रखे थे वे सब उत्तम धनुर्धर थे और यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे तान अश्वेधो राजेन्द्रो ब्राह्मणेभ्यो दिता शत शतम रथ गजाएक पृष्ठ तो पिता महाराज शशिन्दु से अश्वेध यज्ञ करके उसमें अपने वे सभी पुत्र ब्राह्मणों को दे डाले। एक-एक राजकुमार के पीछे सो सो रथ और हाथी गए। तदा कन्याम कन्याम शतम् नागा नागे नागे शतम रथाह उस समय प्रत्येक राजकुमार के साथ सुवर्ण भूषे सौ सौ कन्या थी एक एक कन्या के पीछे सौ सौ हाथी और प्रत्येक हाथी के पीछे सौ सौ रथ रत थे रथे रथे शतम चास्वा बलिरो अश्वे अश्वे गो सहस्रम ग पंचा सदाविका हरेक रथ के साथ सोने के हारों से विभूषित सौ सौ बलवान अश्व थे प्रत्येक अश्व के पीछे हजार हजार गौवें तथा एक एक गाय के पीछे पचास पचास भेड़ें थी ए तनम अपर्याप्तम अश्वेधे महामखे सशबिंदुर महाभागो ब्राह्मणे भ्यो यमन सं अपार धन महाभाग सशबिंद ने अपने अश्वेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था वार्षाश्चपाजावंत अश्वेधे महामके ते तथा पुनश्चान्यतावंत कांचनाभव उनके महायज्ञ अश्वेध में जितने काष्ट के युग थे वे तो जो के त्यों थे ही फिर उतने ही और सुवर्ण में युग बनाए गए थे भक्षा न पर्वता क्रो समुता तस्वेधे निवृत्ते राष्ट्र उस यज्ञ में भक्ष भोज्य अन्नपान के पर्वतों के समान एक कोष ऊँचे ढेर लगे हुए थे राजा का अश्वेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के तेरह पर्वत बज गए थे ुष्ट अजरा कृण साघ्नामयिंदुरी चिरा भुक्त दिव ग शसबिंदु के राज्य काल में यह पृथ्वी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी थी यहाँ कोई विघ्न बाधा और रोग व्याधि नहीं थी शसबिंदु इस वसुधा का दीर्घ काल तक उपभोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चले गए चतुर्भद्र तरस मनुतः अयज्वान मधाक्षण्यम अभिश्वैत्युदात शैत्य श्रृंजय वे चारो कल्याणकारी गुणों में तुम से बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रों से तो बहुत अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरों की तो बात ही क्या है अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो ऐसा नारद जी ने कहा इत श्री महाभारते द्रोण परवड़ी अभिमन्योवध परवी सोलश की ए, पंचषठ्ठतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोड़श राजकीय पाख्यान विषयक पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ